गुरु वंदे गुरुपद भक्तबिंदसमित श्रीजतन प्रभु वंदेता नंदसहोदित श्रीनंद नंद बंदेराधिकरणोदय गोपीजनो सामुक्त बिंदव मनोहर वाछाकलरो व्यु पासिंदु वेवच पतितानंग पावने वैष्णवभ्यो नमो करोति वाचा लंगोत लंग गिरी यहांग बंदे परमानंदमाधव बिन्दावी तुष पिया वैकेश कृष्णभक्तिपदे दे दी सत्त नमो नम नारायण नमस्कृत नरचम देवी सरस्वती जो मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरीपात्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमदा खुजगोदरण्य धैय सदा पिभवनमिष्टदूह तीथास्पिव शरण्यम बीता हमुतपालिपूत वंदे महापुरुषते ते महा चरणारिंद ता दुस्त सुरेपि तराजक्ष्यम धर्मीर्ज वचसा जगगा धरण्य माया मेघ दैत वधा वो वंदे महापुरुष ते चरनादपल्लवन खचंदम छटा विस्फुित कि वध स्वदर्श पूर्ण अनुराग ससागर सारूर्ति साराधिका कदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंदत गदाधर शिव सदी प्रभु प्रभुनंद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 आजान लंबित भुजौ कनकात संकेतनिकर कमलाताक्ष विश्वांजुगधर्म पालो वंदे जगत प्रियको करुणाब हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैरवि दिव्यूपम च भुक्ति मुक्ति ददासीनी भावानूपेण सदा नंगातरंगरमणीयटा कलाप गौरीभुषी तो नाराण प्रियमनंगमदापार शनातम बागी लक्ष्मी वरानीपती भजीष्यनाथ वागीषदनी लक्ष्मीजश से बक्षदय नृ सिंह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी हरे राम हरे राम राम राम हरी नाम संकर्तन यसपाप प्रणा प्रणाम प्रणामुक्षम तंग न हरि परम नाम संकर्तन यशो सर्वपीनाश प्रणाम दुक्षम तंग नरम सिसिलो वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताएं तर्को पथ जो है तर्कों का रास्ता जो है तर्क वितर्क की जो रास्ता है इस रास्ता में चलना शुरू कर दो जो कभी भी गुरु वैष्णवों का दर्शन नहीं होता तर्क पंथा से अपराकृत विषय वस्तु अंतर्हित हो जाता है तर्क ऐसा एक विषय है जो अपराकित जगत में जिसका कोई प्रवेश अधिकार बिल्कुल नहीं है अपराकित जगत का विषय बड़ा गंभीर है उपनिषद से उपमनु का कहानी हम उठाया था थोड़ा व्याख्या नहीं कर पाए उपमनु जी गुरु सेवा में लगे हुए हैं और गुरुजी जी चराने का सेवा में लगा दिया गुरुजी गुरु, गुरु वैष्णव कभी कभी परीक्षा लेते हैं हमको गुरु वैष्णव कभी कभी हमारा जबरदस्त परीक्षा लेते हैं ऐसा परीक्षा लेते हैं कि उसमें पास होना बड़ा मुश्किल है फिर भी अगर पास हो जाए तो समझो कि वो पहुंचेगा ठाकुर जी का पास सिलो भक्तिपुर क्या शिव केशव गोसि महाराज जी सिलो बामन गुसाई महाराज जी जब संतोष प्रभु उसके बाद सज्जन सेवक ब्रह्मचारी का नाम भी प्रसिद्ध थे उस समय में बड़ा भारी परीक्षा ली ऐसा ऐसा परीक्षा ली जो कोई साधारण आदमी हो तो एकदम खत्म हो जाए भजन रास्ता से एकदम एक दफे एक परम पुजत केशव गुस्सिंह महाराज जी बामनगुसी महाराज बामन जी को बताए गुरु भाई इधर आओ बोलने का साथ साथ शिल बामन गुस्सि फूट फूट के रोना शुरू कर दिया सिलो केशव महाराज उसका इम्तेहान लिया परीक्षा लिया ये प्रभुपात से हरिनाम मिला क्या ये तो नहीं है कि हम प्रभुपात का शिष्य ऐसा अभिमान अंदर में है कि नहीं बहुत सारे परीक्षा ली हर परीक्षा में शिलो महाराज पास हो गए ऐसा ही गुरु वैष्णव हमारा परीक्षा लेते रहते हैं ठाकुर जी भी कभी कभी छुपके से आ जाते हैं भिकारी का रूप बनाकर तीर्थयात्री का रूप बनाकर यात्री का रूप में ठाकुर जी भी कभी कभी आ जाते हैं परीक्षा लेने के लिए राधा रानी ठाकुर जी आ जाते हैं परीक्षा लेने उपमनु का कहानी थोड़ा सा टाच कर दे उसका बाद भागवत जी का जो मूल प्रसंग है समय बड़ा कम है बड़ा डर हो रहा है उपमनु जी को गुरु जी बड़ा भरी परीक्षा में डाल दी गौ चराने के लिए गौ सेवा में लगा दी और हाँ गौ चराने जाते थे सांस तक सांझाले तक सांझ ढाले तक आ जाते वापस और गुरुजी पूछते हुमु तुम उधर क्या खाते हो तुम्हारा शरीर को अच्छा लगता है वो दिख रहा है बहुत सुंदर बोले क्यों गुरु क्या भिक्खा कैसे करे गौ में गौ माता का दूध पी लेता हूं और दूध पीने के लिए तो हमने आज्ञा नहीं दी तुमको तो कैसे पी लिया दूध तो बचरा का अधिकार और ठीक है गुरु जो आज्ञा उसके बाद फिर कई दिन बाद प्रश्न किए उपमन्नु तू उधर गौ चराने जाते हो क्या खाते हो बोले गुरुजी जी करके खा लेता हूँ अब भिक्खा तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, है? लभध्यारपण हम भागवत में शास्त्र में है शास्त्र में विचार है लभध्यार्पण जो भी लाभ होगा हमको कोई कुछ दे वो हम गुरु सेवा में लगा कुछ भी कुछ भी कोई दे सतशिष्यों का ये वासना नहीं है कोई कुछ कोई कुछ दे वो उसको हड़प कर ले ऐसा नहीं उपमन्नु कहे कि हम तो भिक्खा करके खा लेते बोले नहीं तुम तुमको जो बोला नहीं भिक्खा जो है तो वो गुरु जी को देना चाहिए वो ठीक है दे देंगे गुरु जी को दे दिया फिर उसका बार कई दिन बाद प्रश्न किए उपमनु तुम क्या खाते हो तुम जो तुम जो जाते हो गौ चराने बो गुरु एक दफे भिख्या करके आपको दे देता हूं दूसरा दफे थोड़ा सा भूख्या करके मेरा मैं भोजन कर नहीं ये भी तो नहीं द्वारा भिख्या करना भी उचित नहीं ये उचित नहीं और इसमें तो दोष लग जाएगा ठीक है गुरुजी जो आ गया फिर कई दिन बाद गुरुजी पूछे उपमानु तुम गौ चरा जाते हो वहाँ क्या खाते हो बोले गुरु क्या खाए ऐसा करते कि बछरा जो बहुत दूध पीते, पीते रहते हैं वो उगाते हैं उगालते हैं उगालने समय हम ले हैं, लेते हैं वो खा लेते हैं बोले ये तो उचित नहीं बछड़ा तुम्हारा ऊपर कोरोना करके दूध उकालते हैं इसमें उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा तुम्हारा उचित नहीं है गुरु सारे निषेधाज्ञा निषेध कर दिया सारे ऐसा आज्ञा जारी कर दिया कि उसका जीना भी मुश्किल है इस समय उपमनु गौचरा गए तो है तो जवान लड़का भूख के मारे कहाँ जाए क्या करे कोई फल का विक्षोभ भी नहीं मिला कुछ नहीं मिला वो कुछ वो जो शंकर भगवान को चराते हो ना फूल कौन सी वो आकंद आकंद जानती हो धोतरा उसका पत्ता खा लिया खाने का बाद तुरंत एकदम अंधा बन गया अंधा बन के इधर उधर भटकते रहे और बाद में कुएं में गिर गया कुएं में जब गिर तो गुरुजी को पुकारते रहे गुरुजी को ठाकुर जी को पुकारते रहे अब इनके जो सेवा है इस सेवा के द्वारा ठाकुर जी प्रसन्न भुमारो द्वारा आ गए देवता स्वर्ग की डॉक्टर स्वर्ग का वैद्य है आके बोले उपमनु एक काम करो तुम्हारा आंखें अंध हो गया तो मैं कोई पिष्टक दे रहा हूं और पिष्टक भोजन करो लो तो आंखें ठीक हो जाए उपमन बोले नहीं हम तो गुरु जी को दिए बिना कुछ खाए नहीं अरे गुरु जी को अलग से दे देंगे तुम खा लो ना हम खाएंगे नहीं ऐसा परीक्षा ली बाद में इसका आंखें ठीक हो गए ऐसा कहानी आपका राम आ, आ, कुरेश रामानुजा कुरेश का जिंदगी में है बहुत सुंदर कुरेश का आंखें फोड़ दिया गया था आंखें अंधा कर दिया इतना बदमाश राजा दक्षिण का बहुत कहानी बाद में बताएंगे फिर भी वो गुरुजी का सम्मान उधर प्रतिष्ठा करके आए ऐसा अविस्था उपमनु के जीवन में ऐसा परीक्षा हुआ गुरुजी बोले तू धन्य है उपमनु का क्या बात है साक्षात कृष्ण भगवान जो है वो भी परीक्षा दी है उपमनु तो दूर की बात है साक्षात भगवान श्री कृष्ण वो भी पढ़ाई के लिए गए विद्यार्जन के लिए ब्रह्मचर्य पालन के लिए गए तो वहाँ संदिपुनि मुनि जंगल के भेज दिए किसलिए ईंधन अनायन ईंधन मतलब जालानी लाने के लिए भेज दिया उधर भी परीक्षा ली ये सब प्रसंग आएगा यहां जो है प्रसंग चल रहा था जे शिष्यों कैसा हो सकता शिष्यों का व्यवहार कैसा शिष्यों का लक्षण कैसा आ गुरु का भी लक्षण कैसा ये सब चीज ये सब तमाम विषय को ऊपर अगर पक्का कंसेप्शन ना हो जाए तो भजन आगे नहीं बढ़ेगा काल ये सब विषय में चर्चा हुआ था नारद जी कुदेव जी ने पूछे हमारा अंदर में कंप्लीट सेटिस्फेक्शन संपूर्ण संतुष्टि का अभाव क्यों दिखाई पड़ता क्या कारण है इसका पीछे उसका कारण कल बताया गया तुमने ठाकुर जी का जो विमल लीला है इसका विषय में सम्मन नहीं किए इसीलिए तुम्हारा अंदर आपका अंदर में कुछ अभाव महसूस होता कल ये सब बताया नारद जी महाराज सुंदर आदेश किए एक तो सुंदर नारद जी अभी बोलते रहे काल ये सब श्लोकों को हम उच्चारण की थोड़ा बहुत व्याख्या भी कर पाए ज्यादा नहीं कर पाए नोप्युत भावित न्ञानम अमल निरंजनम कुत पुनः सस्द्रीश्वरी नर्पित कर्म नैस जदपि अकार नकमें अच्युत भावर्जित न शे ज्ञानम निरंजनम कश्यद्रीश्वरे नात कर्म जदपितयाकर्मी अच्छुत तो भाव उच्युत तो भाव को छोड़कर अंदर में भगवान का भाव नहीं है भगवान का सेवा का भाव बिल्कुल नहीं है ऐसा भाव लेके कुछ भी करो बड़ा त्याग दिखाओ कुछ भी दिखाओ उसका कोई कीमत है नहीं इस दो चार श्लोकों में ऐसा बताया काल बताया था अगर कोई प्राकृत को भी कोई बड़ा भारी कविता लिखा लेखने लिखा उसको बोला कौआ का तीर्थ है उसका कोई कीमत नहीं इसलिए नष्कर्म ओपी बोल नष्कर्म ओपी उच्युतो भाव वर्जित अगर निष्कर्म जो अगर हो फिर भी अगर उच्युतोभाव वर्जित है तो उसका कोई नौशब ज्ञान ज्ञान अमलम निरंजनम उपाधि माया भ्रम जहां से निवृत्त होता है जिसके द्वारा ब्रह्म स्वरूप लाभ भी होता है ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान ये भी अगर हरि भक्ति के खिलाफ है ये भी अगर हरि भक्ति के खिलाफ है अगर इसमें भी अगर हरिभक्ति मिलावटी नहीं है तो इसका भी कोई शोभा नहीं देता ऐसा है अतः श्री नारद जी महाराज वैष्देव गोस्वामी को वैष्देव जी को एक सुंदर बताए उपदेश ये उपदेश को मानते हुए आगे हमारा भागवत जी आएगा कैसे अथो महाभाग भवानी सुचिश्रवा सतर व्रत उक्रमाशाखील बंध मुक्त समाधी नुस्मरो तद विचे अथो अतः ये सब जो उपदेश हमने दिया आप ये विचार कर लो अत तो, अथो तो महाभाग हे महाभागवत एक काम करो आप एक काम करो आप तो अमगोद्रिक आपका दर्शन में कोई छेद नहीं है साधारण आदमी का दर्शन और आधा भजन किया हुआ आदमी का दर्शन कच्चा दर्शन है कोई भी आदमी जब तक पक्का वैष्णव ना हो जाए वैष्णव का जो वास्तव आसन है जब तक पक्का वैष्णव का आसन में बैठ ना जाए वैष्णव पौध जिसको बोलता है जब तक परिपूर्ण रूप से उसका अंदर से कोई परिपूर्ण रूप से अंदर से माया ना हट जाए तब तक वो दर्शन जो है वो माया का दर्शन होगा 100 परसेंट नहीं भजन करते हुए बहुत आगे गया 80 परसेंट हुआ 20 परसेंट माया का दर्शन सम शॉर्ट और बेरियर मस्ट विदियर उसमें बाधा ये रहे उसमें बाधा जरूर है जब तक परिपूर्ण रूप से माया का पर्दा हाट ना जाए तब तक आपका दर्शन क्रिया में कुछ मिलावटी जरूर है किसी भी हालत से पक्का दर्शन नहीं और जब पक्का दर्शन हो तो माया का दर्शन नहीं है सिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस बात को एक सुंदर उदाहरण के द्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक सुंदर उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट किए एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किए वो उदाहरण कैसा है भोपाल जी कहते कि देखो टू स्टेट लाइन दो दो सरल रेखा दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे का साथ वार्टिकली भार्ट, इंटरसेक्ट किया हॉरिजॉन्टल और वार्टिकल एक दूसरे का साथ इंटरसेक्ट किया ऐसा दो रेखा स्ट्रेट लाइन एक दूसरे का साथ ऐसा इंटरसेक्ट किया इसमें वो बात कहते कि इसमें कितना एंगल है ए 90 डिग्री ए 90 डिग्री ए नाइनटी डिग्री ए नाइनटी टोटली totally 360 डिग्री पोपद कहते हैं कि जैसे वॉच घड़ी में ऐसा ऐसे के कांटे हिलते रहते हैं ना घड़ी में क्या होता है घड़ी में स्ट्रेट ऐसा ऐसा करके कांटे हिलते रहता है हिलते हिलते वो टोटली totally 360 डिग्री को कवर कर लेती नियम है पोपत कहते हैं कि जिसका दर्शन में थोड़ा भी मिलावट है माया है उसका दर्शन क्या होगा भले वो थ्री सिक्सटी डिग्री ओवरऑल जहां भी देखे उसका दर्शन में पक्का दर्शन नहीं है कुछ एंगल है अर्थात जैसे रस्ते में घोड़ा चले तो घोड़े का जो मालिक है वो दो ऐसा ठूले पर्दा लगा देते हैं। पर्दा लगाने से क्या है आजूबाजू में कुछ दिखाई नहीं पड़ता वो क्या देखेगा जो मार्ग है जो रास्ता है वही दिखे और जो मार्ग है वही दिखेगा उसी रास्ता में चले ऐसा ही है समझ लो कि ऐसा ही है जैसे घोड़े की घड़ी के कांटा ऐसा ऐसे हिलते रहते हैं हिलते हिलते जब 360 डिग्री कवर कर ले ऐसा जो पूरा जहां भी देखो वैष्णव का शुद्ध वैष्णव का दर्शन खुला है दरवाजा खुला है कहीं भी देखो नजर डालो हर जगह दर्शन खुला है कोई बैरियर नहीं लेकिन बद्धजीवों के लिए ऐसा नहीं बदजीव क्या होता है बद्धजीव का जो दर्शन है उसमें सम शॉर्ट ऑफ बैरियर बेरियर मसविदे है उसमें इम्पीडिमेंट्स दर्शन का जो भाव है उसमें मिलावटी है पर्दा पूरा खुलेगा नहीं तो इधर नाराज जी महाराज बोले भवान अमगोद्रिक सुचित श्रवा आप तो अमोघोद्रिक अमोग मतलब अमोग मतलब जो दर्शन बेकार नहीं जाता अमोग बीज जो अमोग मतलब उसका जो एफर्ट्स है इसका जो चेष्टा है को भी कभी बेकार नहीं देता अमोग इसको बोलता अमोघ मतलब वो काम करते ही रहेगा ये बेकार कभी नहीं जाए इससे बोले भवान अमगध्रिक आपका दर्शन तो पक्का है आप हमको प्रश्न कर रहे और तो यह भी लीला है आप अमग्रिक आपका दर्शन एकदम पक्का है सुचिश्र आपका माफिक पवित्र वाले कौन हो सकता पवित्र कैसे होता है अपवित्रपित्र व सर्वावस्था गुतवा ज स्वर तो सब आज सुन भगवान का अंदर में कोई स्थिति नहीं है बाहर में बहुत चार बार नहा लिया कपड़ा बदल लिया तो उसमें क्या होगा पवित्र कैसे होता है पवित्र कैसे होता है अंतर में पवित्र हो तो वास्तव पवित्र हो वृंदावन में एक बाबा एकदम परिक्रमा लगाया दंडवती ये विषय परिक्रमा लगाने बाद एक सेट आया बोले महाराज आपका जो कपड़ा है परिक्रमा किए हो हमको दे देना बोले ना हमारा आज भी परिक क्यों क्या करोगे बोले ये हमको दरकार है दे देना वो देखा पांच साल से परिक्रमा कर पांच साल से पूरा एक सौ आठ बार करके पत्थर देखे आ, पांच साल से दंडवती वो क्या किया वो कपड़ा देने के लिए ले लेने के लिए नेक्स्ट डे आया वो कपड़ा को धोधा के साफा करके वो सेठ जी को देना है तो साफा करके देना है और ले आए और जब आए लेने के लिए बोले कपड़ा कहाँ है बोले ये ये कौन सी कपड़ा बोले ये तो वही कपड़ा अरे ये कैसा चिकना बन गया बोलो धोया है वो अब तो लगेगा नहीं जाओ ले जाओ क्योंकि धूला का साथी ही पवित्र था बजधूली है जब हम चौरासी लगाते हैं हमको देख के आपको पता नहीं चलेगा कौन है वो महाराज जो बहस में बैठते है नहीं ये भुख्यार ही है जैसा पता नहीं चलेगा कि पूरा काला काला है कि की, -की ब्रजभूमि का जो महिमा है ब्रजभूमि का जो महिमा है उसको अगर सोचो समझो तो धोने का बाद ही नहीं धोएगा कैसे ये धूली है तमाम तीर्थों का जे जहा परिक्रमा परिक्रमागे वहां का धूली है ये धोए तो हो गया तमाम तीर्थों का महिमा है इसको ऐसा करो तो हो जाएगा छुट्टी ठाकुर जी का चरण का धूली है राधा रानी का जितना सारे ब्रजवासी वही तो धूली है जिस ब्रजधाम में जितना सारे ग्वरिया ग्वालवाल जितना ब्रजमंडल की जितना सारे ब्रजवासी है सारे तो वही धूली में भ्रमण किया कौन धुली में किया वही धुली तो है ठाकुर जी नित्य धाम में चले लेकिन धूली तो वही है कौन जाने हमारा मस्तक में भी, भी वही कृष्ण राधा रानी का धूल् गिरा नहीं कौन बोल सकता कोई तो बोल नहीं सकता धूलो तो उड़ते रहते हैं वायु के द्वारा चलते रहते तो ऐसा ही ये अथो महाभाग भवान अमगद्रिक अमगद्रिग है अब आसूचित श्रवा आपका माफिक पवित्र कौन हो सकता सत्यो सत्वस्तु परम सत्य वस्तु को सत्व व्रतो बोला जाता है किसको व्रतो बोला जाता है साक्षात भगवान को भगवान सत्यव्रत है सत्य सहित सत्य इत्यादि श्लोक है आएगा भागवत में त्रिशत्व बोल के बोल रहा है भगवान ही एकमात्र तो सत्व स्वरूप है दूसरा व्यक्ति और वस्तु में ये सच्चा है ये मान के चलो तो यू आर गोइंग टू डाई मरोगे परम सत्तो वस्तु को जोर जबरस्ती पकड़ के रखना मेरा बात ध्यान से सुनना परम सत्यो वस्तु को जोर जबस्ती पकड़ के रखना जोर जबस्ती कैसा जैसे बाढ़ आया आप नदी में गिर गया वो इतना जोर आपका कारंट आपको ले जा रहा है आप ऐसा क्या किया एक वस्तु मिला पेड़ का एक तो जो सिकर है वो मिल गया आप जोर जबस्ती पकड़ के रखा जैसे आपका पानी का जो धक्का आपको ले जा ले ना जाए ऐसे माया का जो प्रवाह है माया का जो प्रभाव है माया का जो कारंट है हर हालत में, हर ब्रह्मचारी सन्यासी, चाहे गृहस्थी सब सोई को उठा के पटक देने के लिए हर वक्त व्यस्त है माया का कारंट है हर वक्त अब जो सत्य वस्तु को जोर जबरस्ते गुरु वैष्णव भगवान को पकड़ के रखे उसको मायादवी कुछ नहीं कर पाएगा अगर सत्य वस्तु को छोड़कर जारा सा भी सत्य वस्तु को छोड़कर ज्यारा सा भी झूठन का आश्रय लिया झूठा मिथ्या का आश्रय लिया तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी समझा मेरा बाब हर हालत में 100 परसेंट जो सत्य है परम सत्य एप्सिल्यूट ट्रुथ उसको हर हालत में जोर जबरस्ती पकड़ के रखना जारा सा भी आप झूठा जुट, झूठा आप, आप, आप मिथ्या का आश्रय ले लिया जारा सा तो आपको सिद्ध नहीं मिलेगा जब तक मिथ्या का आश्रय लोगे तब तक हमारा ये श्रोवण कीर्तन जो है जो कुछ भी है कर रहे हो ये कहने सुनने में सीमित रह जाए मेरा बात समझ में आया? आई बात समझ में ये कहने सुनने में कहने वाला कहेगा सुनने वाला सुनेगा लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली मुश्किल है जब तक हरि कथा हरि कीर्तन सही ढंग से ना चले तब तक क्या होगा झूठा का झूठ मान मिथ्या का आश्रय लेके कथा कीर्तन चले ये भी मिथ्या का आश्रय लिया जो प्रवचन करता है वो भी मिथ्या का आश्रय लिया शोवन करने वाले मिथ्या, तो तुम झूठा ही रह जाओ पूरा तुम्हारा जिंदगी झूठा रह जाएगा क्योंकि तुम तो झूठा का आश्रय लिया तुम तो मिथ्या का आश्रय लिया तुम तो सत्य का परम सत्य वस्तु का आश्रय नहीं लिया तो तुम्हारा श्रवण किर्तन जो है वो कहने सुनने तक सीमित रह जाएगा उसका आगे नहीं बढ़ेगा जहां तक तो कहना जहां तक तो सुनना उसी तक हो जाएगा रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है रियलाइजेशन नहीं है बहुत महात्मा लोग बड़े ऊंचे ऊंचे महात्मा लोग कितना बड़ा बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं लेकिन अक्लमंदी आदमी है सुनते रहते सुनते तो रहते हैं कि वास्तव जिंदगी में ग्रहण नहीं करते तो यहां नारद जी बताएं कि देखो सुचित धितो सत्य आप आपका बतो है धितोव्रत ठाकुर जी का सेवन ही व्रतो व्रत क्या कौन सी व्रतो है पहले तो बोला सत्योरतो माना परम सत्यु परम सत्य वस्तु को धारण कर लिया आपने सत्य अध कौन सी व्रत है सेवा का व्रत व्रत कौन सी तो हमारा जिंदगी में सेवा सेवा चोर के क्या हो सकता क्या व्रतो व्रतो तो सेवा बस यही उमस अखिल बंध मुक्त ये उरुक्रम से अखिल बंधय उमस् अखिल बंध मुक्त ये समाधि न अनुस्मर तद ए उरुक्रम भगवान उरुक्रम क्यों बोला ठाकुर जी का नाम सत्यव्रत है उरुक्रम है हैं? बहुत सारे नाम है उरुक्रम क्यों बोला इसका उत्तर महाप्रभु दिए हैं सनातन शिक्षा में उरुजार क्रम तारे कोई उरु उरुक्रम उरु माने पुरु विपुल पराक्रम जिसका अनंत ब्रह्मांड जोड़कर जिसका प्रभाव इन्फ्लुएंस जो प्रभाव सारे ओर जहां देखो ठाकुर जी का प्रभाव उसको उरुक्रम उरुजार क्रम उसके कहे उसको कहे उरुक्रम तो ये अर्थात श्री कृष्ण कौन है श्री कृष्ण अगर लीला का भी विचार करो तो उरुक्रम तो एकमात्र कृष्ण छोड़कर कोई नहीं उरुक्रम कृष्ण नारायण को भी उरुक्रम बोला जाए लेकिन एब्सुलट उक्रम जो है कृष्ण कि उसमें ही सारे लीला का पराक्रम जितना सारे जो कुछ भी है लीला का परिधि इन्फिनेटी तक तो पहुंचे तो ये उरुक्रम से हो अर्थात श्री कृष्ण अखिल बंधन मुक्त ये सर्व बिल्कुल टोटली ये माया का बंधन से मुक्त होने के लिए समाधि न अनुस्मरो समाधि में बैठ जाओ आ समाधि लगा लो इसमें ध्यान सिद्धू सुनना समाधि ना अनुस्मर समाधि में जब बैठोगे अनुस्मरो मन उनु उन मतलब गुरु मतलब गुरु का अनुगत्व में अनुमन मतलब दो किस्म का होता है कम से कम एक है कि इंस्टेंट नॉन अनु अनुकीर्तन अनुक्षण ये जो अनु लगा दिया अनु उपसर्ग एक उपसर्ग लगा दिया व्याकरण व्याकरण में आता है। इसके द्वारा शब्दों का ताकत को कई गुण बढ़ा देता है। ये जो अनुस्म अर्थात गुरु वैष्णव का अनुगत्य में स्मरण करो नारद जी कहना चाहते हा हमको जो पूछा है आ, आ, आ, आ, स्वामी इसको बोला अनुस्मरो कंटिन्यूअसली हर बकत अनुक्षण चिंता करो एक माने और एक अनु मतलब अनुगत्व में दोनों माने अनुस्मरो समाधि ना अनुस्मरो समाधि न समाधि न समाधि के द्वारा तृतीय कारक विभक्ति में तृतीय दारा दिया कति तो ये समाधि न समाधि के द्वारा आप अनुस्मरो तद बीचे स्तम तत मतलब से सत वस्तु परम सद वस्तु जो कृष्ण तद विचेतम उसका जो लीलाए है तब मतलब सदस्तु ओम तोला जाता है ओम एकाक्षर ब्रह्म मंत्रो यही भगवान का स्वरूप है ओम वही तत् है वही है जो तत्वस्तु वही सद वस्तु और ये समाधि ने अनुस्मण तद विचेतम आप समाधि में बैठो और ठाकुर जी का पूरा लीला का बारे में आपका अंदर में भाव आएगा पूरा लीला दिखाई पड़ेगा जैसे तुलसीदास जी तुलसीदास जी रामायण वो जो है तुलसीदास रामायण जो है और लिखने का प्रयास किया पूरा लीला को दिखाई पड़ता है पूरा पूरा लीला जो जो सामने दिखाई पड़ता है उसी लीला को लिखना शुरू कर दिया जो जो लीला दिखा पड़ा जैसे बाल्मीकि जी महाराज बाल्मीकि कब रामायण रचना किए बोले राम जी का कब अपैदा आविर्भाव कब हुए राम जी का हजारो हजारों साल पहले कब का बात है तब तो रामायण रचना हो गया बोले कैसे रचना हुआ बोले ऐसा ही है ठाकुर जी का कीपा रामान लिखने बैठा और राम जी का लीला तो नित्य है ही है और राम जी का लीला सामने दिखाई पड़ा और वाल्मीकि जी महाराज पूरा लिखना शुरू कर दे पूरा रामायण तो रचना हो गया कब राम जी आविर्भाव ऐसा है तो समाधि ना उनस्मृत विचेषम समाधि के द्वारा आप, आप बैठो तो सही और जब समाधि लगाओगे देखोगे भगवान का पूरा क्योंकि नारद जी का कहना है भक्तों का कहने का अंदर ठाकुर जी का ही कहना है भक्तों का कहना मतलब ठाकुर जी का ही कहना है। तो नारद जी कह दिया मतलब महाजी भगवान का अपना एकदम तो नारद जी कहा तो आप समाधि में बैठो तो सब दिखाई पड़ेगा तो धीरे धीरे सब दिखाई पड़े ऐसा करते करते तमाम भगवान का लीला जो है सामने दिखाई पड़ा और वैष्णदेव जी श्रीमद भागवत जी का कैसे रचना किए इसका भी पुराणों में आता है गणपति महाराज जी को बुलाया गया तो कौन लिखने वाला कौन है वो लिखेगा कैसे इतना जल्दी बताता है वैष्णेव गोस्वामी तो गणपति महाराज को सिलेक्ट किया गया एक गणपति महाराज जी है वो साक्षात विष्णु अंश में जन्म विष्णु ही ब्रह्मांड पुराण में है विष्णु तो गणपति महाराज लिखने बैठे अना जी ये वैष्णदेव जी बोले कि आप लिखनी बंद कर दो तो हम बोलना बंद कर देंगे तो गणपति महाराज जी गणपति महाराज कह रहे हैं कि आप बोलते चलोगे तो हम लिखेंगे अब जब आप बंद कर दोगे बोलना तो हम लिख बंद करके हम चले जाएंगे आप जब तक बोलोगे तब तक हम लिखते रहेंगे नॉन स्टॉप अब ओ अब बोलना बंद कर दोगे तो हम क्या करें लिखनी बंद करके हम चले जाएंगे तो बैस जी बोला तो बड़ा भारी मुश्किल हुआ हमको तो सोच समझ के लिए तो नारद बैस जी क्या की बैस जी ने बोला ठीक है मंजूर है तो उस समय बैसदेवी जी बोले आप जो लिखोगे वो सोच समझ कर लिखोगे बिना सोच समझ के लिखोगे तो मुश्किल है एक बात भी एक शब्द भी हम कहे उसको पहले समझना समझना उसके बाद लिखना तो दिन दोनों दोनों को कंडीशन दे दिया तो बैस जी बैसदेव जी महाराज क्या की यह तो है ही गौनपति महाराज ये भी साधारण कोई नहीं है बोले ठीक है लेखनी शुरू हुआ वंदना करके और लेखनी का साथ साथ वैसदेव जी क्या किए भागवत जी महापुराण में कुछ कूट वाक्य कूट वाक्य जानते हो कुछ कूट को का कर रचना करके उसका नोट डाल दी कूट का मतलब ऐसा वाक्य है जिसका यूज किस लिए हुआ वो समझना मुश्किल होगा बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति समझ नहीं पाए बैसदेव जी महाराज क्या की भागवत जी का अंदर कभी कभी कूट को रचना करके उसने डाल दी और गणित गणपति महाराज वो कूट को कमाने माने क्या है सोचते रहे इतने में ये से लिखनी, लिखनी शुरू कर दी बोलना शुरू कर दिया ऐसा करके भागवत जी का हमारा सामने ये जो आया है ऐसा करके आया वो भी बुद्धिका सब में बुद्धिका सब में ये भागवत जी महापुराण का रचना हुआ था और यहां सुंदर नारद जी बताते चले अपना जिंदगी का पहले जिंदगी का कहानी इसमें उल्टा मत समझो आप सोचोगी कि नारद जी महाराज का पहला जिंदगी का कहानी इसका मतलब क्या है महाराज नारद जी नित्य नित्य सिद्ध नारद जी साधन सिद्ध नारद जी नित्य सिद्ध नारद जी तो कभी इसका कारण है सब ये सब सुंदर व्याख्या है ये जो साधन सिद्ध नारद जी ये भी नारद जी है इससे वो नारद जी से आलाद नहीं ये बहुत है बहुत विचार है सब संदर्भों का विचार है तो ये नारद जी जो है अपना पहला जिंदगी का कहानी बैजदेव जी का सामने कह दिया कैसे और उसका पहले एक सुंदर श्लोक है तैय प्रत को विधो नौल भ्रमताम परियो अन्नत हो कालेन सर्वत्र तल्लते दुखवदीरंग हेतु प्रजतेत को विदो कथा सुनना चाहिए नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाएगी तस्व हेतु तो प्रजतेत को विदो न ल्रमता मुपरी अथो वो चीज के लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास प्रचेषा करेगा जिस वस्तु इस जगत में भ्रमण का टाइम में नहीं मिलता है तस्वीर है तो प्रजोते तो को विदो नौलभ ते यथ भ्रमताम ऊपर कितना दिनों से घूम रहे हैं? चक्कर काट रहे हो ब्रह्मांड में अभी इधर जन्म हुआ इधर सब शादी हुआ सब हुआ लेकिन कितना जन्म से चक्कर काट रहे हो कोई पता है अनंत काल से अभी कोई सुविधा हुआ वो भी बेकार में गमा रहे हैं ये सुविधा हो गया हमारा चक्कर कटना बंद हो जाए भले तस्वै वे तो प्रजे तो को भी दो नौल भ्रमताम उपरियत हो अनंत ब्रह्मांड में चक्का कट रहे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चैतन्य तो चरता में तो सुने कहा सुने चैतन्य चैतन्य चरित का व्याख्या कौन सुना है सुना किसका व्याख्या सुना जी महाराज का सुना सुना नहीं लिखा हुआ है चैतन्य चरितम थे कभू राजा कभु पूजा कभू धनी दरिद्र सब जो है वो लिखा हुआ हा चैतन्य चैतन्य महापौर लिखे दंडोज्जल राजा जनो नदी ते चुबा देने के लिए बाली जी महाराज बाली का नाम सुने हो बाली जी महाराज वो रावण को अपना पुछुआ पे पकड़कर सात समुन्द्र में चुभाया ऐसा ऐसा करते और चुपचाप बैठे रहे उसका जो पुछुआ है पुछुआ से रावण को पकड़ के सात समुद्र में उरे बाप रे मेरे को छोड़ दे ऐसा विनती किया तो छोड़ दिए जा ऐसा है पहले के जमाने में किसी को अगर शास्ती दिया जाता था पनिशमेंट ऐसा होता था उसको पहाड़ी के ऊपर से रस्सी बांधकर पहाड़ के चट्टी से समुन्द्र में ऐसा फेंक दे फिर उठाए फिर फेंक दे एकदम सांस घोट जाए ये पनिशमेंट तुम तुम्हारा होना चाहिए तब पता चलेगा है नहीं, नहीं। तो मानोगे नहीं इसलिए तसुई वे तो प्रयोग तो को कोविदो अनंत काल से कभी कुत्ता बिल्ली मछली कभी पक्षी पंछी कभी जंतु जानवर कभी आदमी का जन्म हुआ वो आदमी भी बहुत किस्म का कृष्णदास जो गोस्वामी सुंदर लिखे है तार मध्य स्थावर जंगम दिभेद जंगमे स्थल चल चौर जलचर विभेद है, है नार ना? मध्य फिर विवेक किया मनुष्य जनी उसमें भी कोल भील सबर आदि भाग किया उसमें भी भाग करके पूरा सुंदर विचार है तार मध्य स्तंबर जंगम द्विभेद जंगमे स्थलो जलचर विभेद है तार मध्य मनुष्य ज्योति अति अल्पतर तार मध्य बुद्ध पुलिंदो इत्ता सब नीचे जाती है ऐसा करके मनुष्य जाति जो है ये विचार करो तो पागल हो जाए जलजा नवलक्षानी सबोरा विश है ना न उसके बाद कृमय रुद्र संक पक्षीनाम पक्षी नाम दस लक्षक दशलक्षकम है और उसके बाद त्रिशत लक्षानी पशव चतुर्लक्ष हिसाब लगाया नहीं हिसाब लगाया हिसाब नहीं लगाया हिसब लगा के देखो क्या होता है सब जो बोला है इतना लाख ये जोनी है इतना लाख ये जोनी है हम जो व्याख्या किया इसको जोड़ लो देखोगे चौरासी लाख आएगा चौरासी लाख और चौरासी लाख जोनी में ये चा, चार लाख जो जोनी है ये आदमी मनुष्य बन के जन्म वो मनुष्य भी तरह तरह का मनुष्य जंगली जंगली जानवर का मापिक मनुष्य भी है चार लाख खाली चतुर्लक्षा मानव है, चार लाख खाली वैरायटी है डिफरेंट किस्म का आदमी उसमें शुद्ध जनि मिले किसका बहुत कम ऐसा है ऐसा सौभाग्य से ऐसा सौभाग्य से ये जन्म नहीं मिला ऐसे ऐसा तो नहीं है बड़ा सौभाग्य है तो तस्वै है तो प्रजे तो को विदो नाम उपरियत हो ये ब्रह्मांडो चौदह भवन चक्कर कटते कटते जो वस्तु नहीं मिलता है वास्तव बुद्धिमान जो है एक्चुअल इंटेलिजेंट जो है वास्तव है वो वस्तु को लाभ करने के लिए प्रयास प्रचेष्टा करे अमृत प्राप्त करे बोले भले ये चौदह भवन में जो वस्तु को मिलता नहीं उसको भ्रमण करता है ऊपरी अधो अतल यद अन्नतः सुखम कालेन सर्वतो ग रंग हसा काल का जो पराक्रम है काल का जो काल का जो पराक्रम है ये पराक्रम का सामने कोई टिक नहीं पाएगा कोई टिक पाएगा महाकाल का जो पराक्रम है इसका सामने पागल का भी बह जाओगे काल का पराक्रम है और ये काल का जो पराक्रम है इसके द्वारा कभी दुख मेले कभी सुख मेले तल्लबते दुख बहत अनत सुखम कभी दुख मेले कभी सुख मेले ऐसा ऐसा चलते रहे और बाकी तो समाधान बाकी तो समाधान नहीं होने वाला बाकी समाधान नहीं होते तो समाधान कैसे होगा भले सबसे शास्त्रों में प्रशंसा किया गया बुद्धि का हमने ग्यारह स्कंदों का भगवान भगवान का प्रसंग जो है उद्धव जी का जो उद्धव जी को उपदे, उपदेश दे रहे है भगवान श्री कृष्ण वो उधर वहां से एक श्लोक उठा के बोला था वास्तव बुद्धिमान कौन है ऐसा उद्धव जी एक प्रश्न किए थे उस समय ठाकुर जी ने उत्तर दिए कैसा बल्चैन ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा चौ मनीषीनम जत सत्यम अनृत्य ने हो मरते न अपनती अमृतम ये दो दिन का जिंदगी जब मिला तो इस जिंदगी पूरा जिंदगी कैसा बोले अमृत प्राप्त करने के लिए अगर व्यवस्था करो ये कैसे हमको तो अमृत मिले वास्तव अमित जिसके द्वारा भगवान का नित्य धाम को हम चले जाएंगे जब तक ना मिले तब तक ये जगत में आना और जाना बुद्धिमानों में उसको बुद्धिमान माना जाता है जो मनीषियों में उसको मनीषा उसका ही मनीषा है यही माना मानी जाएगी जिसका वास्तव भगवत सेवा में रुचि हुआ कैसे हमारा जीवन नित्य नित्य जगत में हम कैसे जाए ऐसा विचार अगर आए अमृत प्राप्त करने की इच्छा हो व्यवस्था हो तो वही वास्तव बुद्धिमान है और इधर भी नारद जी ने सुंदर बताएं कि ईदम ही पुंस ही पुंस तपसो सुतस्व बा शिष्टस्व बुद्ध दत्तयो अविच्युत अर्थ तो को विविर् निरूपित हो जदुत्तम श्लोक गुणान वर्णनम पुंको हो तपसो सुतो सारे तपस्या व्रत उपवास इदम ही पुंसो तपसो सुतो इतना सारे वेद पुराण आदि अध्यायन अध्यापना किए हो तो इसका कीमत कब होगा इसका मूल्य कब है कहां तक है बल इदम ही पुंसो हो तपसो सुतो ऐसा तपस्या साध्य अध्याय करके शिष्ट से सुक्त बुद्ध दत्तो अविचित अर्थो कबिवीर निरकृत हो जदोत्तम श्लोक गुणान वर्णन भले कब होगा बोले पुरुष एक पुरुष मतलब आप समझो कि पुरुष सौ विपुंस बोला था इसका व्याख्या दूसरे दूसरे कथा में हम व्याख्या किया था आपका सामने नहीं किया सौ पुंकस परोधर्म जो बोला था इसमें आप सोचोगे कि पुरुष का बारे में बोला है ऐसा नहीं व्याख्या हमने बहुत बार की वृंदावन में बहुत जाएगा सौ वही पुंग शाम परोधर्मो भक्ति रधक खजे अहित्य अप्रतहता जयात्मा सुप्रसिद्ध थी ऐसा सुनने का बाद कोई अगर सोचे सौ वही पुंग शाम परोधर्मो अतः पुरुषों के लिए धर्म है ऐसा सोचे तो वह गलत है ये पुरुष और स्त्री का बारे में नहीं बोला जीवात्मा जीवात्मा का बारे में बोला सौ वही पुंस परो धर्मो ये स्त्रियों के लिए नहीं है पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है तो ये इधर जो सौ वही जो पुरुष है पुरुष पुरुष का व्याख्या कैसे होगा तो हम मान ले कि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पुरुष का व्याख्या क्या होगा इधर पुरुष का व्याख्या क्या है बोले यहां बोले व्याख्या ये है पूरे देहे वसती इति पुरुष पूर्व मतलब पूर्व मतलब ये पूरी तुम्हारे जो शरीर है तुम्हारे जो शरीर है मंदिर है पूर्व एक अच्छी से मुकान बाद में आएगा सुंदर व्याख्या करेंगे करेंगे ये जो शरीर है इसको मंदिर बोला जाए इसमें नौ दार है नौ गेट और नौ गेट से किसी एक गेट से आत्मा निकल जाएगी आज नहीं तो काल जाएगी स्त्रीलिंग क्यों जी आत्मा तो तो तो तो ठीक ही है किसी एक दरवाजा से निकल जाएगी आत्मा आज नहीं तो काल काल नहीं तो पुरुषों नौ गेट है नौ गेट नौ गेट वाला ये मंदिर है सुंदर नौ भक्ति करते हो नौ चूड़ा लगाते हो नौ गेट भी है हाँ ये नौ दार का किसी एक गेट से ये निकल जाएगी आज नहीं तो का ऐसा विचार है तो ये जो है पोंसो मतलब ये जो जीवात्मा है पूरे अर्थात ये शरीर में जो जीवात्मा बैठी हुई है बैठे हैं, इसका बारे में बोला है सौ वो अर्थात शरीर में जो जीवात्मा है इसी का बारे में चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है तो सब परोधर्मो यहां भी इदम ही पुंस तपस्व सुतस्व विष्टस्व शुक्तस्व बुद्ध दत्तियों अभिच्युत अर्थ कविवीर निरूपितम अभिच्युत अर्थ हो ये अर्थों तो अर्थो। अर्थो से कोई दूसरा अर्थ लगाने जाए तो मुश्किल है यही अर्थ है अभिच्युत तो अर्थ जो अर्थो लगाया ये अर्थों को किसी भी हालत से यू कैन नॉट चेंज इट अनचेंजेबल जैसे आपका इधर संविधान में बहुत सारे नियम होता है ना बहुत सारे नियम उमुख सेशन में ये संविधान का नियम थोड़ा अमेंडमेंट हो सकता है अमेंडमेंट होता है ना संविधान का जो अमेंडमेंट बिल लेकिन ये जो हमने ये जो विचार बोला ये नॉट सब्जेक्ट टू अमेन्डमेंट संसद में जो विचार है वो तो सब्जेक्ट टू एमेंडमेंट जितना सारे आप विचार करोगे नेता लोग बैठ के संसद में बैठ के विचार करके ये नियम को थोड़ा बदलना पड़ेगा लेकिन हम जो नियम बताने बैठे यू कैन नॉट चेंज इट ये चेंज अनचेंजेबल सब्जेक्ट टू एमेंडमेंट नहीं है ये आप संशोधन करोगे ये संभव नहीं ए तो इसलिए बोला ये अविचित अर्थ ये जो अर्थ लगाया इसका चेंज संभव ही नहीं है कभी भीर निरूपित कोवि कौन है भूत भविष्य वर्तमान जिसका नजर में आता है तत्व ज्ञानी को हैं, निरूपित है कवियों ने जो तत्व ज्ञानी व्यक्तियों ने जो निरूपण किए हैं जब उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवर्णन यही सबसे बड़ा फायदा है इससे बढ़कर फायदा है नहीं पुरुष का अर्थात जीवात्मा जिसी देश जिस शरीर में भी हो ऐसा कोई बात नहीं पुरुष का तपस्या बल ध्यान बल या तो जाग जगो मंत्र पाठ आदि जो भी बल अब बोलो ज्ञान ध्यान ज्ञान ज्ञान के ज्ञान दान किया बल बाद ही फिर दूसरे दान कुछ कर दिया उसके द्वारा बल शक्ति आता है लेकिन कुछ भी करो भगवान का गुणवर्णन जो है सारे समस्त तमाम कार्यों को सिद्ध बनाने वाला नित्य सिद्ध अक्षय फल मिलता है भगवान का कीर्तन के द्वारा जो फल फल मिलता है इसका साथ किसी का तुलना नहीं किया जा सकता है भले ऐसा उदाहरण देते दे दे देखो जो मेरा कहानी हम बताए पूर्व जन्म का हम कहानी बताए नारद जी कह रहे हैं कि अहम पुरातीत तो भवे अभवम मुने दास कश्च ना निरूपित बालक एवं योगिम सुशुसने पृषि निर्विवीक्षतम भले हमारा बात ही पकड़ लो हम पूर्व पूर्व जन्म में किसी दासी का पुत्र थे दासी पुत्र और हमारा सेवा का अवसर मिला हमारा सेवा का अवसर मिला वेदवादिन ऋषि मुनियों का सेवा का अवसर मिला कश्चन बलज निरूपित बालक एवं योगी सुसुसने सुश्रूषण पर वृशि निर्विवीक्षताम भले हम में वेदोद्वाई ब्राह्मण शुद्ध हो इन लोगों का सेवा का अवसर मिला था कैसा एक एक जगह विचार आता है टीका टिप्पणी में भले संतों का एक झुंड चल रहा था और चौमासा काल से शुरू होने वाला और संत महात्मा लोग ने विचार किया कि चौमायना में भागा करना ठीक नहीं है चौमाना चौमासा का अर्थ है कि एक जगह बैठे बैठ के केवल भगवान का गुणगान करो आजकल तो कोई करता नहीं आजकल कोई करता नहीं चो का नियम है एक जगह धाम में या किस मंदिर में एक जगह बैठ के, केवल हरिकथा कीर्तन करते चलो आपका सेवा और हरिकथा कीर्तन करते चलो ये नियम है और हमारा वो जो संतों का झुंडू वो चार महीना हमारा गांव पे ठहर गया था बोले ठीक है काल से चौ महीना होने जा रहा है तो ऐसा करे कि इस जगह बैठ के कथा कीर्तन कुकर बाग करते रहे और चौमासा मनाए जैसे महाप्रभु सिरंगम में महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करते हुए जब सिरंगम में आए तो बोले महाराज काल से चौ शुरू हो रहा है तो सिरंगम में ठहर गए प्रभु जी चार महीना और सिरंगम क्षेत्र में चौ मही चौ महीना मनाए चौमासा मनाया था ऐसा नियम तो चौमासा मनाने का जो पद्धति है आजकल के जमाने में कोई समझे नहीं परम केशोह महाराज इसका ऊपर बड़ा भारी सुंदर लेखा लिखे सुंदर ये चौमासा पालन हम नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं सकता चौमासा पक्का पालन करना चाहिए चौमासा न पालन बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि चौमासा के द्वारा बहुत शक्ति आता है चौमासा का मतलब क्या है भगवान स्वयन करे स्वयं एकादशी और उत्थान एकादशी में उठे चौ महीना जब ठाकुर जी सो जाए दिव्य स्वयं जोगो निद्रा को आश्रय करके अपने आप में समा जाता है ठाकुर जी ठाकुर जी का शयन हमारा माफी हमारा शयन कैसा है उत्तमगुण ही तमोगुन का शयन लेकिन गुरु वैष्णव भगवान का शयन ऐसा नहीं है भगवान का शयन अपराकृत रघुनाथ दस जी अड़तालीस घंटा अड़तालीस मिनट ये भी स्वयं नहीं करते थे दो तीन डोंडो स्वयं तो भी नहीं है कभी कभी वो भी बंद रघुनाथ दस 2000 वैष्णवों का नाम लेकर दंडवत करते थे 2000 वैष्णवों का एक एक वैष्णव का नाम ले और वांछा कल्पुर दंडवत फिर उठे वांछा कल्पतुरु ऐसा 2000 हजार वैष्णवों का दंडवध करते थे दो हजार दो लाख नाम करते थे राधा कुंड में तीन टाइम चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो कोई बात नहीं फर्क नहीं पड़ता तीन दफे स्नान और ब्रजवासी को आलिंगन करते थे आजा छाती पे आज ऐसा सेवा किए इसलिए चैतन्य चौत में है रघुना तेर सेवा जनो पासा रघुना तिर नियम जनो पशानेर रेखा रघुनाथ जी का जो नियम है भजन निष्ठा ये पाषण का ऊपर कोई खुदाई कर दो मिटने वाला नहीं ऐसा नियम है हमारा तो ऐसा नियम है कभी मुसीबतें आए तो नियम बदल दिया महाराज ऐसा असुविधा हो रहा है तो नियम बदल दिया जैसा सुविधा हो तो किया नहीं सुविधा हो तो बदल दिया ये निष्ठा का परिचायक नहीं है ये निष्ठा नहीं प्रमाण करता कथा कीर्तन में सेवा में जो निष्ठा ये अलग सा बात है ये हर कोई का दिल में दिखाई नहीं थी तो वेदवादी बे, इधर जो है वो ब्राह्मणों का सेवा किया या संत महात्मा का सेवा किया होगा क्योंकि कुछ लिखा नहीं एक एक जगह टिप्पणी में लिखा है साधु संतों का झुंड ठीक है कोई बात नहीं उस टाइम पे हमारा माता दासी दूसरे का घर में काम कर कर गौ दोहन आदि सेवा कर्म करती थी और करके गुजारा करती गुजारा होता था हमारा संसार इस टाइम पे क्या होता बोला हमारा सुजोग मिला था संतों का झुंडू उधर थोड़ा पैर का नीचे पैर का नीचे बैठ गया और दिन भर संकीर्तन हरि संकीर्तन तो हमारा भी वो आनंद लगा वो बिल्कुल घूम घूम के एकदम पूरा संतों का संग ही रहता था पूरा चौ महीना हम साधु संतों का साथ रहा और कभी कभी बोलते थे बेटा जा तो जंगल में थोड़ा लकड़ी उठा के ला तो हमको आदेश देता था और हम जाके लकड़ी उठा के लाए सूखा लकड़ी ऐसा वो थोड़ा वो से और थोड़ा बर्तन को घिस दे तो बेटा ऐसा बर्तन संतों का जो आदेश है पालन करते करते मेरा और संकीर्तन तो सुन ही रहा हरिकत हरिकर्तन तो चल ही रहा हार वग आपका जमाने में किसी का आइडिया नहीं है कैसे हरी, कैसे हरिकथा की चल, चलना चाहिए परम पूज्यवाद भक्ति हुई तो माधो महाराज जब प्रचार में जाते थे तो प्रचार में चारों चारों टाइम हरिकथा होता था चारों टाइम चार दफे पागल हो जाओगे सुबह का टाइम में हो जाता सुबह के टाइम में फिर दोपहर का टाइम में शाम को फिर रात को चार टाइम हरिकथा होता था वो भी मामूली नहीं दो तीन चार घंटा करके कोई भी श्रम नहीं चार ऐसा चार दफे पागल हैरान की बात है चार दफे हरिक हरिकथ चार दफे सुबह में हो गया फिर दोपहर को बैठे दोपहर ने ग्यारह बजे थोड़ा पसंद बैठ गया फिर हो गया दोपहर को तो था दो घंटा विश्राम मतलब माला करो फिर शाम को बैठा तीन बजे बैठा चार बजे फिर एक घंटा विश्राम फिर किया चारो टाइम आपका जमाने में उस सब हरिकथा कीर्तन का कोई आदमी नहीं है या तो बोलने वाला अगर है तो सुनने वाला है ही नहीं कोई हैं? इसलिए उपनिषद में बोलाना इसीलिए उपनिषद में बताया गया उपनिषद ने क्यों ऐसा बताया आश्चर्य आश्चर्यता कुशल आश्चर्य ये हरिकता सुनने वाला आदमी उपनिषद में बताया गया आश्चर्य अश्वक्त्या ये भगवान का बारे में अनुभव की बातें बोलने का कोई सतमात्मा खूब कम है नहीं है बोलने से चले कि गिनती में आता नहीं कोई परसेंटेज लगाओ हिसाब करके कोई परसेंटेज लगाओ हमारा परसेंटेज आता ही नहीं जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन परसेंट हो सकते तो परसेंटेज में आएगा नहीं तो जो परसेंटेज में आएगा नहीं उसका विचार कैसे करोगे तो आश्चर्य अश्वक्ता कुशल अश्वल्या इसका कोई वक्ता ही नहीं अगर मुश्किल से कोई वक्ता मिले तो मिले मुश्किल से कोई वक्ता अगर मिले लेकिन उसका श्रोता भी नहीं मुश्किल से अगर तो एक वक्ता मिल गया लेकिन सोता कहां है सोता नहीं आश्चर्य कुशल तो यहां क्या हुआ ये वो लोग जो संकीर्तन करते चौ महिना ये करते करते वो उन लोगों का बालक ए वो योगी नाम सुने पापि निर्विविक्षताम और हमने क्या किया चौ चो महिना चतुर्माशतो जोगो जोगीगन ओ जो साधुगण संत महात्मा लोग व्रत आरम्भ किए और एक साथ बैठ के संकीर्तन आदि सब चलते उस टाइम में व्यवस्था हुआ था और हम बालक होने से भी ओ बच्चा थे फिर भी हम सेवा के लिए उधर उपस्थित होते थे कि कभी सवन कभी कीर्तन कभी छोटा मोटा सेवा हम कर देते थे ते मई अपीत मयि अभी बोचंते मयि अपेताखिलहके दाते अदृत किनुवर्ति चक्र कृपा जदपीत दर्शना दर्शन शुश्रुष्मा मुनो अल्पभाषि अल्पभाषिनी बल ते ये लोग मुनि ऋषियों ने ते मई अपेता खील चापले अर्भके ये मुनि ऋषियों ने क्या किया हमारा अंदर में वो मुनि ऋषियों ने देखा कोई चपलता चंचलता नहीं मुनि ऋषियों ने देखा ये बच्चा बड़ा अच्छा है अजब का बच्चा है इसका अंदर में कोई चंचल भाव नहीं है बड़ा अच्छा संत का लायक है सेवा करने का लायक तो ते मो अपीता ते मो अपेता खील चापले अर्भ के दांते अद्वित किरण के शांत दान्तो दो शब्द आता है नहीं दान तो मतलब बहा बहिरीदियों का संयम बहिरेन्दियों का संयम बड़ा शांत हो कोई चंचलता बिल्कुल नहीं हाँ और बोले दान अद्वित किरण के अद्वित किरण के मैने धित किरण का मतलब खेलकूद देकर व्यस्त है अद्वित किरण के मतलब खेलकूद कुछ नहीं है बच्चा के लिए ऐसा कोई बच्चा होता है जो खेलकूद नहीं है नारद जी बोले हाँ हमारा जिंदगी ऐसा कोई खेलकूद करने में बिल्कुल हमारा मन नहीं लग रहा था इसे बोला अद्वित तो किरण के हमारा कोई पुतली देखे कुछ खेलकूद में बिल्कुल मन नहीं था तो अद्वित तो किरण के अनुवर्ति हम वो साधु संतों का अनुवर्तन करते थे क्योंकि हम अनुगत थे ऐगत थे अनुवर्तनी चक्रू की बाग और महात्मा बड़ा प्रसन्न हो गया मेरा ऊपर देखो तो कैसा बच्चा है एक बच्चा है ये बच्चा है मासूम बच्चा वो बच्चा का कैसा भाव है देखो ना तो खेल कूद न कुछ चंचलता कुछ नहीं है फिर संतो का माँ संत महात्मा का सामने बैठ जाते हरिकता सुनते कितन में लगाते कितन में तालिया लगाते वाह बहुत सुंदर बच्चा खेलकूद करते नहीं चंचलता नहीं है और ऐसा हमारा गुण गुनावली देखकर ये जो महात्मा लोग हैं हमारे ऊपर कीपा करके चला गया चक्रु कृपाम जद्यपि तुल्य दर्शना ये साधु लोग तो तुल्य दर्शन है तुल्य दर्शन मैंने किसी भेदभाव नहीं है भेदभाव तो नहीं है लेकिन इसका अंदर में जो तीव्र भाव है अनुकूल भाव है अनुकूल भाव को देख स्वतः इन लोगों का अंदर में कोरोना आ गया औसंत महात्मा का वो जो टीम है झंडू है चौ महीना मनाने का बाद जब जा रहा था बड़ा आशीर्वाद करके गया मेरे ऊपर जा कृपा चक्रु की पद्यपि तुलशन सुसूष माने मुनयो अल्पभाषिण अल्पभाषिणी अल्पभाषिण ना अल्पभाष मुनयो अल्पभाषिणी और मुनि मतलब वो तो पक्षपात शून्य है हम बड़ा हम तो बालक थे फिर भी हमारा ऊपर मितभाषी अल्पभाषिणी ये जो मुनो मुनिगन मेरा ऊपर कृपा कर दिया और ये संत महात्मा लोगों का जो उच्छिष्ट अनुलेपन उच्छिष्ट मैंने संत महात्मा लोग प्रसाद पा लिया और पतल को उठाने के टाइम में ये झुटन था तो रखा लिया संत महात्मा का झुटन का कितना महिमा है आप जानो तो हैरान हो जाओ हैं? है जो का बारे में जो का बारे में जादुवाचार्य जहां से जो जिस जहां से वेदांतों पढ़ने के लिए गया बड़ा सुंदर कहानी हम बताएंगे तो जादुवाचार्य बड़ा दुष्ट रामानुजाचार्य का प्रभाव देख के बोले हमारा मायावादी सिद्धांत है ये सब ये जो बालक है ये मायावादी सिद्धांत को एकदम खंडन कर दे रहा तो इसको मार डालेगे, ऐसा किया तो रामानुजाचार्य उसका वेदांत किया वेदांत पाठ किया पढ़ने से क्या होगा वो मायावादी व्याख्या करता था और रामानुजाचार्यो का मायावादी विचार विचार नहीं है तो गुरुजी ने बड़ा चिंतित हो गया बोले ये लड़का तो बड़ा अजीब लड़का हमारा सम्मान तो एकदम पानी में जाएगा बड़ा विद्वान है तो ये रामानुजाचार्यो किसी पेतात् ने बोला ये रामानुजाचार्य जो कौन था बोले रामानुजाचार्य जो पहले पहले जन्म में गो साप गो, साथ, गो साथ जानते गो गोसाब, गो साथ नहीं देखा गो मतलब कुमिर का जैसे कोकोडाइल है ना कुमिर जैसा चार पा है मुख कुमिर का मापी छोटा है वो सांप है तो कुमिर नहीं है वो जब बाहर आ जाए ना जब जब पानी भर जाए हरो तो हमने देखा है वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे उसाप है, साप है गोसाप। तो ये जो है ए पिताता ने बोला कि ये जो रामानुज, भले ये जो है जादवाचार्यो ये जादवाचार्यो जादवा जो है ये पहला जन्म में गोसाप था क्यों इस बात को उठाए वो गोसाप था तो फिर इस जन्म में ब्राह्मण कैसे हुआ भले पहले गोसाप था इसी जन्म का पहले जन्म गोसा और किसी वैष्णवों ने प्रसाद पाके फेंक दिया था और किसी भी हालत से घूमते घूमते वो पत्तल को चाट लिया, वैष्णव का वो जो झूठान खाया बस नेक्स्ट जन्म में अगले जन्म में ब्राह्मण कैसा वैष्णव का प्रसाद का महिमा है तो बोले उच्छिष्ट लेपानुमोदी तो द्विजोई अनुमोदित द्विजोई उच्छिष्ट आदि वैष्णव ए बच्चा जा ये प्रसाद को खा ले बोला जापानुमोदित अनुदित ब्राह्मण वैष्णव जो था वो किया जा बच्चा खा ले, खा ले ऐसा। आर, ले ऐसा और उच्छिष्ट लेपानुमोदित द्विजोई सकित स्म भुंजे तस्त तो तो बिल्कुल बोले इसका उच्छिष्ट खाने का साथ साथ तुरु पलभर में हमारा हृदय निर्मल हो गया शुद्ध गुरु वैष्णु को कहा झूठन खाओ तो हृदय में अगर काम है तो सफा हो जाएगा कथा सुनो उच्छिस्ट ये हम्म ऐसा है कि उच्छिष्ट हो मोदी तो दिजोई सकित भूंजी तदपास्त के लिए विशा हमारे हृदय का सारे कालीमा हमारा हृदय का जितना सारे पाप है कलमश है सारे मिट गया एवं प्रवृत्त विशुद्ध चेत सदर्म एवात्म रुचि प्रजायते ऐसा संत महात्मा का उच्छिष्ट आदि अनुलेपन व्यवहार करते करते प्रसादी सब मिले और करते करते एवं प्रवृत्त ऐसा एवं प्रवृत्व ऐसा करते करते एवं प्रवृत्त विशुद्ध चेत स्त धर्म एवात्म रुचि प्रजायते हमारा भागवत धर्म में रुचि हो गया भागवत धर्म मतलब आत्मधर्म भागवत धर्म मतलब आत्मधर्म भागवत धर्म मतलब आत्मधर्म हो नित्य धर्म वैष्णव धर्म इसी में मेरा लगन लग गया क्योंकि वो महात्मा लोग तो इसी में रुचि रखने वाले थे अब उसका उच्छिष्ट उन्निपन चंदन माला आदि हमने भी ले लिया ऐसा करते करते हमारा भी दिल में उसी वस्तु के लिए जो चाहत है जो एट्रैक्शन है जो हम हमारा अंदर में रुचि पैदा होगा यही धर्म हम पालन करेंगे विशुद्ध चेत सहस्त धर्म एवात्म रुचि पे हमारा रुचि हो गया ऐसा करते करते हम संखेप में बताए बहुत सारी चीज वर्णन का है फिर नारद जी कहे कि महाराज हम क्या करें ऋषि मुनि ऋषि ने चला गया बड़ा उदास हो गया आह बड़ा अच्छा था संत महात्मा लोग इधर रह के संकीर्तन करता था बड़ा महिमा है साधु महात्मा कई जगह रहे उसका महिमा बहुत है और चला गया तो बड़ा उदास हो गया और एक दफे हमारा मैया ने मैया ने गोदहन के लिए दूसरे का घर में गया किसी जगह नौकरी करती थी और रात रात का वो तो अभी सुबह नहीं हुआ और उन्होंने देखा पहले अंधेराई और जाने का टाइम में एक सांप ने हमारा माताजी को डांस दी जाने का टाइम टाइम के लिए जा रही थी और एक सांप ने डांस दी और डांसने के बाद मैया उधर मौत के गद्दी में डल गई और सुबह में हल्ला चिल्ला हुआ उसका माताजी मर गए बच्चा का हम तो थे बच्चा लेकिन हमारा मन में बड़ा आनंद हुआ आनंद हुआ मैया मर गया आनंद हुआ भले इसलिए आनंद हुआ कि मैया मेरा एकमात्र बंधन थी हे कहा जा रहा है इधरा इतना प्यार करती थी वो मेरा लिए एक बंधन है वो एकदम बिल्कुल छोड़ती नहीं थी वाह जा रहे है ओ, मैया चली गई तो हमने ये सोचा ठाकुर जी का कि हमारा जो सेज बंधन है हमारा जो सेज बंधन है वो तो शेष बंधन हमारा टूट गया ठाकुर जी का किपा है और इतना ये बच्चा चौ महीना चौ चार महीना संत महात्मा का संग किया और साधु संग किया तो उसका अंदर में कोई माया मोह स्पर्श नहीं कर पाया नहीं तो कौन बच्चा है दिखाओ चार साल की उम्र में मैया मर गई तो आनंद से हु कोई दिखाओ क्यों ये बच्चा क्यों हुआ बोले ये बच्चा वास्तव साधुसंग किया ये बच्चा जो है वास्तव साधुसंग किया जबी ऐसा भाव उसका अंदर में प्रकट हो गया तो ये मैया मर गई और बच्चा का बड़ा प्रश्न बच्चा का हृदय बुरा प्रसन्न हुआ आप कोई बोलने वाला नहीं है आप हमारे जिंदगी में कोई रोक टोक नहीं है अब चलो मैया तो रोकती है ना मैया पिता घरवारे हमको भी कैसा छुटना पड़ा घर से बड़ा हंसी लगेगा ये सब बोलने से अब दुख भी आएगा कैसे भागा हम पिता माता को छोड़ के ऐसा नहीं करो तो छोड़ेंगे नहीं ना बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं है रोते रोते पिताजी मरी गया हम ठीक है चलो क्या करे ठाकुर जी को भजन करना चाहिए ना तो ऐसा है को ये जो है हमारा अभिबंधन छूट गया तो हम क्या किया अब हम बच्चा तो था ही अब हम बोले ठीक है संत महात्मा उत्तर दिशा में चल पड़े तो हम बोला हम भी चलते रहे कहा जाए देश का कोई ज्ञान नहीं काल का कोई ज्ञान नहीं डायरेक्शन का कौन सी दिशा जाए कहां पहुंचे उस ज्ञान है चार पांच साल की लड़का बोले कुछ नहीं है ठाकुर जी तो यही है, है वो चलना शुरू कर दिए चलते चलते चलते चलते बहुत देश गांव जो है खेत खरवाट सब पार करके उद्यान बागान जंगल पार करके बड़ा क्लांत तो हो गया शांत तो हो गया एक बच्चा इतना चले तो क्लांत तो जरूर होगा और करते करते एक जलाशय मिला सुंदर पवित्र जलाशय अच्छा प्यास भी लगाओ प्यास लगा तो हम एक काम करें यहाँ प्यास बुझा ले और थोड़ा ना कर ले आचमन किया और एक पीपल का वृक्ष था और उसके बाद पानी थोड़ा पान किया जलपान की जलपान जल की सब कुछ करके फिर वो जो है आपका वो जो पीपल का पेड़ और पीपल का पेड़ का नीचे बैठ गया ऐसा करके जैसा मैया बैठी है पीछे कोई गद्दी रहे तो अच्छा लगे ऐसा बैठ गया ऐसा <laughs> है वो बैठ के क्या किया हमने आंखें आखे लिए आंखें आद के चिंतन किया कैसा सुंदर था संत महात्मा कैसा सत्संग हुआ था मेरा जिंदगी में ऐसा विचार करते करते अचानक थोड़ा सा नींद निद्ध जैसा नित नहीं है जैसा थोड़ा सा आ गया इतने में देखा ठाकुर जी हृदय में आके बिजली जैसा चप आया और झट से आया बिजली जैसा चौंकता है झट से आया झट से गया हमने आंखें आंखें खोला अरे कहा से देखा ऐसा विद्युत बिजली का माफिक झट से आया झट से गया और ठाकुर जी को दर्शन फिर से करने के लिए फिर आंखें मुदा मुद के दर्शन करने का कोशिश किया लेकिन और मेरा प्रचेषा से मेरा प्रयास प्रचेष्टा से कोई फल नहीं हुआ क्योंकि ठाकुर जी का एक था ठाकुर जी का एक मजा था ठाकुर जी मजा को चकाने के लिए कभी कभी एक पल भर के लिए एक भर लपक छपक थोड़ा सा दर्शन देते ऐसा बहुत महात्मा का जिंदगी में हुआ है। तो ऐसा है तो उसके बाद क्या हुआ भले धीरे धीरे क्या हुआ मेरा दर्शन तो नहीं हुआ हम रोना शुरू कर दिया कैसा है ऐसा हमारा दर्शन नहीं हुआ तो दर्शन जब नहीं हुआ हम रोना शुरू कर दिया ऊपर से आकाशवाणी हुआ ऊपर से आकाशवाणी हुआ बेटा इस जन्म में और तुम्हारा दर्शन संभव नहीं ठाकुर जी आकाशवाणी हुआ ऊपर से जब रो फुट फुट के रोना शुरू कर दिया तो ऊपर से आकाशवाणी ए जो देखा तो देखा और दर्शन नहीं होगा इस जन्म में दर्शन होना संभव नहीं है और लिखा हुआ है ऐसा आंखें मुख के कैसा धन कर रहा था विचार कर रहा था इधर इतना लिखा हुआ है धायतो चरणाम बोझम भाव निर्जित चेतसा ओत औक्रुक कला हृदासित में सन हरी हृदसित हृदय में हृदय में आशित आ गया था ठाकुर जी पल भर के लिए ऐसे जैसे आंखें मुदे छठ इस टाइम इतना कम समय के लिए और प्रेमाती, पेमा, प्रेमाती भरो निर्भिन्नो प्रेमाती भरो निर्भिन्नो पुलकांगो अतिवृत आनंद संग आनंद संग प्लबे लीनो नापस्म उभयम् मोने ये जगत और कुछ दिखाई नहीं पड़ता ऐसा भाव के द्वारा ऐसा हो गया मेरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता ऐसा अवस्था हो गया था उसके बाद आकाश जब हम रोना शुरू कर दिए तो आकाशवाणी हुआ हंत्यान जन्म नि भगवान माम दृष्टु मिहारती और इस जन्म में जितना भी चेष्टा करो दर्शन नहीं होगा अभिपक् बोले अभिपक्क कसायानम दुर्दश अहम कु नाम ध्यान से सुनना शब्दों का व्याख्या का बाद हम छोड़ेंगे बोले अभिपक्क कसायानम दुर्दश अहम कुजोगी नाम अभिपक्को जो भजन करते करते आपका हृदय पक्का नहीं हुआ भजन करते करते पक्का अवस्था में जाए ना ऐसा नहीं हुआ तुम्हारा पक्का अवस्था होना चाहिए जैसे चावल का रोसोई करो चावल रोसोई करने के लिए पानी में दे दिया और चावल देखोगे उठा के ऐसा देखते हो चावल हुआ कि नहीं बना कि नहीं तो चावल अगर नहीं बना तो फिर से डाल दे तो है चावल हुआ नहीं और 10 मिनट लगे चावल हो जाएगा पूरा अभी ये जो ये जो ये जो, जो अभिपक् कसाया नाम इसका अर्थ है भजन के द्वारा आपका भजन के द्वारा धीरे धीरे हृदय में जो काम कलमश है हृदय में जो अज्ञा, अज्ञान का थोड़ा बहुत स्पर्श है वो जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए तब तक ठाकुर जी का दर्शन संभव नहीं इससे बोले अभिपक् का सायानम अभिपक् को अभी पक्का नहीं हुआ भजन करते करते गुरुचरण आश्रय करके भजन करते करते पक्का अवस्था हो जाए और हृदय में जो कसाई है कसाई मतलब कसाई का उदाहरण दे दे जैसे बहुत दिन से बहुत दिन से एक आदमी चाय बनाने का एक पात्र है पिछले दो साल से चाय बनाते बनाते वो पत्थर का वो जो पात्र है उसमें कालापन आ गया बोले काला क्यों बोले पिछले दो साल से हम चाय बनाते रहे उसका काई काई है ना लग गया कसाई उसको बोलता है तो अगर तुम्हारा हृदय से काम चला गया ये लगता है कि हमारा दिन तो कम चला गया विषय चला गया लेकिन सही ढंग से विचार करके देखो तो अभी तक तो काम नहीं गया काम का जो कसाई है काई है अभी लगा हुआ है काम कसाई इसको बोलता है ऐसा ही है अभी पसाया नम दुर्द अहम कुजोगी योगी नाम कुयोगी जो सही ढंग से योग अर्थात भक्ति योग ज्ञान योग ध्यान जोग जो भी करो कुजोगी अर्थात सही ढंग से नहीं किया अतः सदगुरु वैष्णव का अनुगत्य में वास्तव अनुगत्य में नहीं किया तो उसको कुजोगी माना जाता है कुजोगी भजन तो किया लेकिन कुजोगी है कुजोगी मतलब वो अनुगत्य नहीं किया इसलिए बोला अभिवक्त कसायानम दुर्दर्श अहम कुजोगी नाम ठाकुर जी बोले हम दुर्दर्श हमको देखा नहीं जाता है जिसका हृदय में काम कसाई है कुजोगी है गुरु वैष्णव का चरण आश्रय नहीं किया और आश्रय भी किया तो वास्तव तो अनुगत्य नहीं किया ऐसा जो अवस्था है इस समय हम दर्शन देना हमारा संभव नहीं एक उदाहरण दे दे ध्रुव महाराज जी जब भजन शुरू किए प्रसंग आए ध्रुव महाराज जी जब भजन शुरू किए ठाकुर जी उधर नारद जी के बोले नारद जल्दी जाओ कहाँ जाए बोले वहां ध्रुव धुवो दुव, निधुबन मधुबन में भजन शुरू किए क्यों जाए बोला हमको दर्शन के हम उसको दर्शन के लिए जाए लेकिन संभव नहीं क्योंकि उसका गुरुचरण ठाकुर जी का खुद का कहना है नो तुम जल्दी जाओ हम तो उसको दर्शन देने के लिए दर्शन करने के लिए जा नहीं सकता क्योंकि उसका गुरुचरण आश्रय नहीं हुआ तुम गुरु के काम करो आई बात समझ में जब तक गुरुचरण आश्रय ना हो तो भजन फल नहीं देगा वास्तव गुरु चाहिए तो ठाकुर जी पहले नारद को भेज दिया नारद को ने नहीं स्वयं भक्ति भक्ति भक्ति भक्ति का आचार्य है नारद जी भक्ति का आवेश नारद जी है तो नारद जी आगे जाकर जब ध्रुव महाराज जी को दीक्षा दी तब ठाकुर जी आएगी तो समझा मेरा बात तो नारद जी को ये जो नारद जी अपना कहानी का बोल रहे हैं इधर भी अभिवक् कसायानम दुर्दर्श अहम पूजोगे न ठाकुर जी उसका दर्शन का विषय नहीं हो सकता संभव नहीं है और इसके बाद जो व्याख्या है वो शाम तक हो पाएगा शाम को आप बैठे जल्दी आओ और उस टाइम पे हो सकेगा नाम संकीर्तनम यशो सर्वपापनासनम प्रणाम दुखशन तंग नमा हरि परम वाचा कल्प दुर्वश्य कृपा सिंधु पति पापनभ्यो वैष्णभ्यो नमो